कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के मंत्र तक की चर्चा हो चुकी है पंद्रहवें मंत्र का विचार आज होना है यह ब्रह्मात्म एकत्व तो विषयक अज्ञान ही समस्त अनर्थ का कारण होने से और यह अज्ञान है अनादि और इस अनादि अज्ञान से अपना वास्तविक स्वरूप जिनका आवृत्त है अनुभव में नहीं आ पा रहा है जिनके बुद्धि में उस ब्रह्मात्म एकत्व विषयक असत्वापादक आवरण तथा आवानापादक आवरण विद्यमान है उन्हें अनुकंपा करके श्रुति भगवती ने चौदवें मंत्र के पूर्वार्ध में कहा उत्तिष्ठत जागृत प्राप्यवरा निबोधत आत्मज्ञाभिमुख हो जाओ अनादि अनिर्वचनीय ब्रह्मात्मे एकत्व तो विषयक अज्ञान रूपी निद्रा का विनाश करो अरे कैसे होगा तो उस अज्ञान रूपी निद्रा का विनाशक जो ब्रह्मात्म एकत्व तो विषयक ज्ञान है उसे प्राप्त करो वह ज्ञान कैसे प्राप्त होगा तो कहा वरान प्राप्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के शरणागत होकर के उनके द्वारा उपदिष्ट ब्रह्मात्म एकत्व की अनुभूति प्राप्त करो उससे अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान रूपी जो निद्रा है असत्वापादक आवरण अभानापादक आवरण रूपा उन दोनों का नाश हो जाएगा और यह आत्मज्ञान बड़ा कठिन है क्योंकि अविद्या का निवर्तक आत्मज्ञान कठिन इसलिए कि वह अति सूक्ष्म विषयक है और उस आत्मज्ञान को प्राप्त आत्मज्ञान की प्राप्ति हो पाती है पहले बता एकाग्र तथा सूक्ष्म बुद्धि से वो किस प्रकार से सूक्ष्म बुद्धि चाहिए इसे समझाने के लिए सूरे की तीक्ष्ण धारा का दृष्टांत तो बता तो सूरे की तीक्ष्ण धारा जैसे दुस्संपाद्य है दुरत्यय है उस पर नंगे पैर से चलना कठिन है ऐसे ही ज्ञान मार्ग को प्राप्त करना ज्ञान मार्ग है अहम ब्रह्मास्मत्याकारक साक्षात्कार ये बड़ा कठिन है क्योंकि उसका साधन एकाग्र तथा सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि को स्थूल वस्तुओं का ग्रहण करना जिसका सील है स्वभाव है और जो प्रायः बहेरमुख होने के कारण विक्षिप्त रहती है उसे सूक्ष्मग्राही बनाना और समाहित बनाना एकाग्र विक्षिप्त बुद्धि को समाहित करना बड़ा कठिन है इसलिए ज्ञान मार्ग को कठिन बताया। दुर्गम पथस्त कवयवदंती से क्योंकि उसका विषय जो अहम ब्रह्मास्मि स्वृत्ति का विषय ब्रह्म अति सूक्ष्म है उसे अव्यक्ता पुरुष पर इससे बताया गया अब पुरुष की सूक्ष्मता का यानि ब्रह्म की सूक्ष्मता का निरूपण करने के लिए ये मंत्र हैं कैमुतिक न्याय से और वो ब्रह्मात्म एकत्व रूप जो ज्ञ है उसकी अनुभूति ही मृत्यु के द्वार रूप कारण रूप अविद्या काम कर्म के निवर्तक है ये कर्म का निवर्तक है अहम ब्रह्मास्मि एक ज्ञान है और उस ज्ञान का विषयभूत ब्रह्म ये कैसा है उसका स्वरूप वर्णन करने वाला ये मंत्र है अशब्दमस्पर्श मरूप मध्ययम इसलिए इसके अवतरण में भाष्कर भगवान ने लिखा कि वह ज्ञेय वस्तु ब्रह्म किस प्रकार सूक्ष्म है कथम अति सूक्ष्मत्व ज्ञेय और ये अति सूक्ष्मत्व ज्ञेय का हेतु है अव्ययत्व में अव्ययत्व हेतु है नित्यत्व में हर जो नित्य होगा वह अविनाशी होता है उसकी मृत्यु नहीं होता है आ, होती है अमृत होता है और उस अविनाशी अव्य ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव करने वाला वो भी मृत्युश रहित हो जाएगा ये उसका फल भी बताया जा रहा है तो इसी के लिए कहा कि स्थूलत्व के प्रयोजक हैं शब्दादि गुण और शब्द आदि पांच गुणों में से सभी के सभी पृथ्वी में विद्यमान होने से पृथ्वी स्थूल है इसे स्थूलातावत तावत यम मेदिनी इस वाक्य से भाष्कर भगवान ने कहा कहा क्यों स्थूल है तो कहते इसलिए कि शब्द स्पर्श रूप रस गंधोपचित उपचिता ये हेतु गर्भविशेषण है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध से उपचित यानी युक्त होने से ये पाँचों के पाँचों गुण पृथ्वी में विद्यमान होने के कारण पृथ्वी स्थूला है और जो स्थूल पदार्थ होगा इन पाँचों गुणों से युक्त होगा वो पाँचों इंद्रियों का विषय बनेगा इसलिए कहा सर्व सर्वेन्द्रिय विषय भूता तो जैसे पृथ्वी सभी यानी स्थूल उसमें स्थूलत्व तो भी है और सर्वेन्द्रिय ग्राह्यत्व तो है ऐसे शरीर भी जो स्थूल शरीर है भोगायतन ये भी इसमें भी पाँचों गुण होने से और इसलिए स्थूलत्व तो भी है सर्वेन्द्रिय ग्राह्यत्व तो भी है पृथ्वी के तरह इसे तथा इदम शरीरम इससे कहा और इनमें से शब्दा जो स्थूलत्व के प्रयोजक शब्दादि गुण हैं इनमें से आबादी में क्रमतः एक एक घटते हैं और जितने जितने घटते जाएंगे उतनी उतनी सूक्ष्मता ता, का तारतम्य बढ़ता है उतना उतना तो जल में एक गुण कम हो जाता है तो पृथ्वी की अपेक्षा उसमें सूक्ष्मत्व दो गुण कम हो जाते हैं तेज में तो और भी सूक्ष्म होता है तीन गुण कम हो जाते हैं वायु में तो वो और भी सूक्ष्म होता है चार गुण आकाश में कम हो जाते हैं तो वह पूर्ववर्ती चारों भूतों से सूक्ष्म है ये यहाँ पर कहा कि तत्र त्रकुणापकर्षेण गंधादीना सूक्ष्म महत्व विशुद्धत्व विशुद्धवनवादी तारतम्यम दृष्ट इति यदि आबादीसुने जल तेज वायु आकाश ये तेजादी को आदि शब्द से ग्रहण करना है तो तेजादी इन सब में आकाश जलादि सब में देखा गया एक एक गुण के न्यून होने से सूक्ष्मता का तारतम्य आकाश पर्यंत जो पृथ्वी आदि की अपेक्षा सूक्ष्म है आकाश उसमें भी एक गुण तो रहता ही है शब्द तो भी सूक्ष्म है और जिसमें एक भी गुण नहीं है ऐसा प्रकृत ब्रह्म वह अत्यंत सूक्ष्म होगा अति शुद्ध होगा इनकी शुद्धता भी बढ़ती है महत्व भी बढ़ता है इसलिए ये कहा कि ये जलादि केवल सूक्ष्म ही होते हैं ऐसा नहीं महत्व विशुद्धत्व और नित्यत्व और आदि शब्द से सूक्ष्मत्व को भी लेना ये सब बढ़ जाते हैं तो ते गय सर्वे एवं यत्र न संति। तो जिस ब्रह्म में स्थूलत्वादि के प्रयोजक स्थूलत्वादि में आदि शब्द से लेना परिचिन्नत्व अशुद्धि और अनित्यत्व इनके प्रयोजक शब्दादि गुणों में से समस्त गुणों का अत्यंत अभाव है जिस ब्रह्म स्वरूप में वह ब्रह्म निरतिशय महान होगा निरतिशय सूक्ष्म होगा निरतिशय शुद्ध होगा निरतिशय नित्य होगा इसके विषय में क्या कहना है एक कैमितिक न्याय बताया जा रहा है कि तस् सूक्ष्म निरतिशयत्व किमु शब्द को वक्तव्य के साथ जोड़ देना किमु वक्तव्यम इति तद दर्शेती श्रुति इसे श्रुति पंद्रहव्य मंत्रात्मक श्रुति बता रही है वो कौन सी श्रुति तो श्रुति का ये जो पंद्रहव्य मंत्र का पूर्वाध है ना वो उसी के साथ श्रुति के साथ है भाष्य में अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्यय तथा रसम नित्यम यत इति श्रुति ये श्रुति निरतिशय सूक्ष्म को बता रही है ब्रह्मना के पंद्रहवें मंत्र का उच्चारण कर लें अशब्दमस्पर्शम व्यय तथा रसम नित्यम नित्यमगंधवच्चयत अनाद्यन महत परम ध्रुव नीचायतम मृत्यु मुखात प्रमुच्य तो महत परम ध्रुवम इसमें जो ध्रुवम पद है ये विशेषण है नित्यम का तो ध्रुव नित्यम और प्रकृत जो ब्रह्म है उसका परामर्शक है नाम। यत ये सरोनाम नित्यम अगंधवच यत यहां पर शब्द है न सरोनाम वह प्रकृत अर्थ का परामर्शक है प्रकृत है ब्रह्म अने यत श्रुति प्रसिद्धम ब्रह्म तत ध्रुवम नित्यम ऐसा लगाना या यत ध्रुव नित्यम ब्रह्म जो ध्रुव नित्य ब्रह्म है जो ध्रुव नित्य है यत शब्द से ब्रह्म को लेना है तो ब्रह्म ध्रुव नि ये प्रतिज्ञा है ध्रुव शब्द का अर्थ है कूटस्थ निरपेक्ष और नित्यम का अर्थ नित्य निरपेक्ष नित्य सापेक्ष नित्य निरतिशय नित्य तो यत यानि ब्रह्म ध्रुवम नित्यम यानी निरपेक्षम नित्यम ये प्रतिज्ञा हुई और इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए दो हेतुगर्भ विशेषण यहाँ पर हैं एक अव्ययम और दूसरा अनाद्यनम अव्ययम है पूर्वार्ध में अनाद्यनतम है उत्तरार्ध का शुरू में पद अव्ययम पूर्वाध पुर, में है ना तो अव्ययम ये हेतु गर्भ विशेषण है, है। इसलिए अर्थ निकलेगा यानी एक अनुमान होगा यत यानी ब्रह्म ध्रुवम नित्यम यह प्रतिज्ञा हुई अव्ययत्वात् हेतु है और दूसरा एक हेतु है अनाद्यनतवाच ऐसा तो ब्रह्म की ध्रुव नित्यता को याने निरपेक्ष नित्यता को सिद्ध करने के लिए श्रुति ने दो हेतु बताए हैं ब्रह्म निरपेक्ष नित्य क्यों है तो कहते हैं वह अव्यय है इसलिए और अनादि अनंत है इसलिए निरपेक्ष नित्य है ऐसा लगाना ब्रह्म निरपेक्ष नित्य इसलिए है कि वह अव्यय है अनादि अनंत है तो उसमें अव्ययत्व तो क्यों है तो उस अव्ययत्व रूप हेतु को सिद्ध करने के लिए पहले अव्ययत्व हेतु सिद्ध हो तो निरपेक्ष नित्यत्व रूप साध्य सिद्ध होगा तो कोई यदि ये कहें कि अव्यय नहीं है ब्रह्म तो उसकी अव्ययता को सिद्ध करने के लिए हेतु बताया है अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अरसम अगंधम अगंधवत ये पांचों गुणों का अत्यंता अत्यंताभाव शब्दादि रहित अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अरसम अगंधवत इसका अर्थ है शब्दादि गुणों से रहित है शब्दादि गुणों का अत्यंता भाव है ब्रह्म में ये बता रहे हैं ये शब्द तो जिसमें शब्दादि गुणों का भाव है वह निरपेक्ष नित्य है नहीं वो अव्यय है और जो अव्यय है वह निरपेक्ष नित्य होता है ब्रह्म अव्यय क्यों है तो शब्द आदि का अत्यंता भाव ब्रह्म में है इसलिए वह अव्यय है तो अव्यय शब्द का अर्थ होता है विकारी वे का अर्थ है विकारी अव्यय का अर्थ है निर्विकार विकार रहित वे शब्द का अर्थ है विकारवान और अंतिम विकार से युक्त अंतिम विकार से युक्त होगा तो पूर्ववर्ती विकार रहेंगे ही वो है वे और अव्यय शब्द का अर्थ है निर्विकार निर्विकार होने से ध्रुव ध्रुवनित्य हैं जो वान है पांचों के पांचों शब्दादि जिसमें हैं वह पृथ्वी अनित्य देखी व्ययवती देखी गई विकारी देखी गई वह व्यय है यानी विकारी हैं। उसकी उत्पत्ति भी होती है उसकी उत्पत्ति के अनंतर सत्ता प्रतीत होती है और पृथ्वी बढ़ती भी है फिर पृथ्वी का परिणाम भी होता है अपक्षय भी होता है और विनाश भी होता है यह व्यय वत्ता है उसकी विकारिता है और पृथ्वी नष्ट होने पर भी पानी कुछ समय के लिए रहता है इसलिए सापेक्ष नित्य है पृथ्वी की अपेक्षा पानी क्यों तो अनित्यता का प्रयोजक जो शब्दादि पांच गुण है उसमें से एक गंध उसमें नहीं है इसलिए कुछ नित्यता देखी गई और जल नित्यता भी सूक्ष्मता भी ये सब यही अव्ययता है सापेक्ष अव्ययता और जल की अपेक्षा तेज में दो गुण नहीं है तीन ही है वो भी नित्य देखा गया सापेक्ष नित्य और ये सब के सब नहीं है ब्रह्म में इसे बता रहे हैं अशब्दम इसने बताया आकाश में रहने वाला शब्द नाम का जो गुण है सभी भूतों में है ये सामान्य रूप से सभी भूतों में रहने वाला शब्द नाम का गुण उससे रहित है जो ब्रह्म वह अव्यय है और अस्पर्शम वायु ये शब्द वाला भी था स्पर्श वाला भी था तो ब्रह्म में वो भी नहीं है और अरूपम तेज का जो विशेष गुण है रूप उससे भी रहित है और अरसम कहा कि जल के विशेष गुण रस से भी रहित हैं और अगंधवत तो गंध से भी रहित हैं गंधवती पृथ्वी से विलक्षण है तो इस प्रकार ये पांचों गुणों का अत्यंता भाव ब्रह्म में है जिस इसलिए वह अव्यय है निर्विकार है वह निरति से सूक्ष्म है आ, विकार रहित है और विकार रहित होने के कारण नित्य है ये कहा गया और इसलिए भी नित्यता है उसमें कि वह अनादि अनंत है अनादिश्द का अर्थ है विलक्षण, कार्य से विलक्षण जिसका कोई कारण नहीं है आदि नहीं है आदि कहते कारण को अविद्यमान आदि यानि कारणम अस्य तत् अनादि जिसका कोई कारण नहीं है वो है अनादि तो जो भी कार्य होगा वह सादी होगा आदिमान होगा कारण वाला होगा अनादि नहीं होगा कारण रहित नहीं होगा बिना कारण के कार्य नहीं होता और ब्रह्म अनादि है अर्थ है किसी का भी वह कार्य नहीं है कार्यत्व तो उसमें नहीं है कार्यत्व तो विलक्षण है जैसे शब्दादि से रहित है ऐसे कार्यत्व तो रूप विशेषता से भी रहित है ये अनादि ने कहा अनादि इस विशेषण ने और जो कार्य है जात से ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार उसके उसका विनाश देखा गया जो विनाशी है वह नित्य नहीं होता और ये कार्य विलक्षण होने से नष्ट नहीं होगा विनाशी नहीं होगा इसलिए वह नित्य है ध्रुव नित्य है निरपेक्ष नित्य है कार्य विलक्षण होने से ये कहा गया अनादि इस शब्द से कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कार्य को उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं तो ब्रह्म यद्यपि कार्य तो नहीं है लेकिन सर्व कारण तो है तो जैसे केले आदि के पेड़ उनका फल केले का गुच्छा आ जाता है बाद में वो नष्ट हो जाता है ऐसे ही ये ब्रह्म जो है कार्य को उत्पन्न करके केले के पेड़ के तरह नष्ट होगा तो भी विनाशित्व सिद्ध तो होगा अनित्यत्व सिद्ध तो होगा ध्रुव अनित्यत्व सिद्ध तो नहीं होगा इस प्रकार की शंका का व्यावर्तन करने के लिए अनंत यह एक विशेषण है कि वह अनंत है अनंत में अंत शब्द का अर्थ है कार्य और अनंत शब्द का अर्थ निकलेगा अविद्यमान है अंत यानि कार्य जिसका का मतलब वस्तुतः जिसका कोई कार्य भी नहीं है का मतलब अन्य देव तद विदितात्दितात् अनादि कह करके विदित से विलक्षण बताया और अनंत शब्द से अविदित से भी अन्यत बताया जा रहा है कार्य कारण से विलक्षण बताया जा रहा है पुरुश, अक्षर पुरुष अक्षर पुरुष से अतीतित बताया जा रहा है अनंत शब्द बता रहा है वो अक्षर पुरुष से विलक्षण है उसका कोई कार्य नहीं है तो अंत यानी कार्य वो नहीं है जिसका उसे अनंत कहा जाएगा तो अनंत होने से क्या होगा कार्य रहित होने से जैसे केले आदि के पेड़ फल दे करके अनेक कार्य को उत्पन्न करके नष्ट होते हैं ऐसा ब्रह्म किसी कार्य को उत्पन्न करके नष्ट होगा विनाशी होगा ये शंका भी नहीं की जा सकती क्योंकि उसका वस्तुतः कोई कार्य भी नहीं है वो कारण विलक्षण भी है इस दृष्टि से अनंतम ये विशेषण है तो इस प्रकार ये कार्य कारण से विलक्षण होने से ब्रह्म ध्रुव नित्य है यानी निरपेक्ष नित्य है ये दो हेतुओं से अव्ययत्व तथा अनादि अनंतत्व ब्रह्म में होने से ब्रह्म निरपेक्ष नित्य है ध्रुव नित्य है ये बताया गया और कैसा है ये ब्रह्म जो ध्रुव नित्य है यानी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इसमें एक प्रकार से ध्रुव नित्यता बता करके सत्यता बताई और ज्ञान रूपता बता रहे हैं तो महत परम तो महत शब्द से लेना समिवेष्टि बुद्धि तो बुद्धि भी सात्विक होने से सत्वगुण का परिणाम होने से प्रकाशात्मिका है और उसे उस ओ ज्ञान भी कहा जा सकता है प्रकाशात्मक होने से कौन है बुद्धि को ही ज्ञान कहा है सर्वव्यवहार हेतु ज्ञानम गुणों ज्ञानम बुद्धि ये कहा है बुद्धिर ज्ञानम। लेकिन यहां पर उपनिषदे बताती हैं कि महत परम परम यानी विलक्षणम और महत यानी बुद्धि से ये पंचमी महत्व शब्द तो बुद्धे परम यानी विलक्षण तो समष्टि वेष्टि बुद्धि रूप महत से यह पर है विलक्षण है वह तो सत्वगुण का परिणाम होने से जड़ है भौतिक होने से उज्जड़ प्रकाश रूप है बुद्धि चेतन में कल्पित होने से अधिष्ठान का जो चिदंश है उसका चैतन्य में संसर्ग अधिष्ठान का इसके साथ होने से अधिष्ठान का चैतन्य धर्म अध्यस्त बुद्धि में भासता है और इसलिए चेतन सी भाषती है लेकिन वो वस्तुतः चेतन नहीं है वो अनित्य प्रकाश है और ये उससे विलक्षण है का मतलब नित्य ज्ञान स्वरूप है नित्य विज्ञप्ति स्वरूप है महतः परम इससे बताया जा रहा है नित्य विज्ञप्ति स्वरूपता को वो नित्य विज्ञप्ति स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है कौन ब्रह्मा महत्व से बताया गया और ऐसा नित्य ज्ञान स्वरूप अने सत्य ज्ञान स्वरूप जो ब्रह्मा है आगे कहते हैं तत् यानी यथ शब्द इसी ब्रह्मा को लिया जा रहा था नहीं ये जो निरति से नित्य ज्ञान निरतिशयन्य ज्ञानस्वरूप यद्रह्म तन यद नित्य संबंध के अनुसार तत्शब्द से उसी नित्य ज्ञान स्वरूप निरपेक्ष ज्ञान स्वरूप ब्रह्म उस निरपेक्ष ज्ञान स्वरूप प्रज्ञान घन ब्रह्म को नीचाय चा एक अर्थ है साक्षात्त्य अनुभूय आत्मना जोड़ना आत्म रूप से मैं कार्यक्रम संघातात्मक नहीं हूं अपितु शोधित जो तुम अर्थ है वो साक्षी वह शोधित तदर्थ जो नित्य निरपेक्ष नित्य ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है वही है ओ शोधित तमर्थ यानी साक्षी अहम् ब्रह्मास्मि, ऐसा नीचा यानी अनुभव करके तन निचाय नीचाय शब्द का अर्थ है अनु अनुभव करके आत्मरूप से मैं के रूप से उस ब्रह्म का अनुभव करके उस अनुभव का फल है अनुभव है साक्षात्कार है साधन और उसका फल बताया जा रहा है निचाय में क्वाप्रत्यय है वो कारणत्व को बताता है साधनत्व को बताता है निचाय शब्दित ब्रह्मात्म एक साक्षात्कार में साधनत्व को बताने के लिए क्वा प्रत्यय का प्रयोग है वो किसका साधन है तो मृत्यु मुख से मुक्ति का इसलिए उसका फल बताने वाला वाक्य है कि मृत्यु मुखात प्रमुचते मृत्यु मुख है मृत्यु का द्वार मृत्यु का कारण और मृत्यु ये उपलक्षण है जन्म का भी तो जन्म मरण का कारण क्या है क्यों जन्म होता है अविद्या काम कर्म के कारण स्वरूप विषयक अज्ञान तथा अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूपकार्य विद्या और मूल अविद्या ये अविद्या शब्द से लेना है अध्यास तथा अध्यास का कारण अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान ये अविद्या है और काम है संसार अंतपादी भोगों की इच्छा अधिक पारलौकिक भोगों की इच्छा ये काम है और इस कामना से प्रेरित किया गया कर्म पुण्य या पाप सकाम पुण्य और पाप ये कर्म है ये तीन हैं मृत्युमुख यानी जन्म मृत्यु के कारण और इस जन्म मृत्यु के कारण से मुचते यानी मुक्त हो जाता है कौन जिसको निरपेक्ष नित्य ज्ञान स्वरूप ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव होता है अहम ब्रह्माष्टमी इत्याक साक्षात्कार जिसको हुआ वह जन्म मृत्यु के कारण से मुक्त होता है का मतलब उसका समूल अध्यास इस ज्ञान से निवृत्त होता है और अध्यास नहीं रहा तो फिर इच्छा भी नहीं रहती आत्मा चेत बीजानीयात अय अस्मृति पुरुष किमित्छन कश्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत यह बृहदारण्यक श्रुति बताती हैं अध्यास की उसके निवृत्ति होती है और अध्यास की निवृत्ति होने के कारण भोगों की कामना फिर नहीं रहती और क्षीयते चाश्य कर्माणी तस्म दृष्टि परावरे ये कर्म का भी कहती हैं नाश हो जाता है निवृत्ति हो जाती है तो इस प्रकार ब्रह्मात्म एकत्व तो साक्षात्कार जन्म मरण के हेतुभूत समूल अध्यास और कामनाएं तथा कर्मों का अत्यंतिक नाश कर देते हैं बात कर देते हैं ये ज्ञान से बाध होता है ये बता इसलिए श्रुति ने कहा प्राप्त वरान निबोधत क्या था। था। हाँ। हाँ। तो नहीं। पहले भी आया है इसका अर्थ हाँ। निचायतम मृत्युमुख नीचाय शब्द का अर्थ भूते भूत धीरा प्रत्यास्म लोकात अमृता बवंती इसमें विचित्य विचित्य में यही धातु है जो निचाय में ची धातु है ना खाली उपसर्ग बदल गया है वहाँ वी उपसर्ग है यानी उपसर्ग है वहाँ चिति संज्ञा ने विचित्र विचित्र वो चिति ने धातु है अरे ये में चीय चयने धातु है और नी उपसर्ग है इसलिए धातु का ही अर्थ है नी उपसर्ग के कारण ज्ञान ये ची चयने धातु का ही अर्थ ज्ञान निकलता है निपसर्ग के लगने से और नीर उपसर्ग, नीर उपसर्ग लग जाए तो निश्चय ये इसी धातु से बनता है निश्चय शब्द का तो अर्थ ज्ञान होता है होता है ना तो नीर और निश उपसर्ग के जुड़ने से ची धातु से जैसे उसका अर्थ ज्ञान निकलता है उपसर्ग के जुड़ने से भी ज्ञान अर्थ निकलता है इसलिए धातु का यह अर्थ है और वो जो यह है वो प्रत्यय का है निचा यर्थ है निश्चय करके निचाय का अर्थ है हाँ हाँ तो धातु का ही अर्थ निकलता तो अनुभव करके अहम ब्रह्मास्मि स्मी ऐसा मृत्यु मुखात प्रमुच्य तन्नीचाय में तत्शब्द का अर्थ है पूर्वार्ध में वर्णित यहां महत परम ध्रुवम यहां तक वर्णित जो शोधित तदर्थ है शोधित तदर्थ का वर्णन है नो त्वशी वाक्यांतर्गत शोधित तत्पदार्थ है तो अनुभूय आत्म रूप से अनुभव करके उसका फल क्या होगा ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव होने से अविद्या काम कर्म रूपी मृत्यु से मुक्ति मृत्यु मुखात्मुच भाष्य को देखिए इस मंत्र के ये तत्व व्याख्यातम ब्रह्म अव्यय ये प्रतिज्ञा है ये जो ध्रुव नित्यत्व का साधक हेतु है अव्ययत्व ब्रह्म की ध्रुव नित्यता को निरपेक्ष नित्यता को बताने के लिए दो हेतु है ना, अव्यव और अनादि अनंतत्व उसमें से अव्ययत्व रूप हेतु को सिद्ध करने के लिए पहले प्रतिज्ञा की जा रही है कि ये तत् यानि प्रकृतम ब्रह्म इसलिए उसका अर्थ कर दिया व्याख्यातम ब्रह्म ये जो प्रकृत ब्रह्म है वह अव्यय है और अव्यय होने से ध्रुव नित्य है ऐसा अनु करना है ये अव्यय क्यों है तो अव्यय पद की व्याख्या की जा रही है कि यद ही शब्दादिमत तद वेती तो जो शब्दादि गुणों से युक्त हैं वह वेति। वेति में विका है विकार और वेतिका अर्थ है प्राप्नौती वेति यानी विकारम एती यानि प्राप्तोती विकार को प्राप्त करता है यानी विकारी है कौन जो मत है तो मत है भूत और भौतिक जगत भूत तथा भौतिक जगत शब्दारी मत होने से विकार को प्राप्त करता है और विकार है जन्म मरणादि से विकार और भाव विकारों से युक्त हैं शब्दादि से युक्त जो जो भी होगा वह और ब्रह्म इन शब्दादि पाँचों में से एक से भी युक्त नहीं है सबसे रहित है सभी का अत्यंता भाव है ब्रह्म में इसलिए न वेति ये लगेगा कि ईदम तू इसमें ईदम शब्द से लेना ब्रह्म को ये प्रकृत जो ब्रह्म है यह तो तू शब्द भूत तथा भौतिक जगत का वैलक्षण्य ब्रह्म को ब्रह्म में बताने के लिए है भूत तथा भौतिक जगत तो है शब्दादि मत और ये ब्रह्म उनसे विलक्षण है यानि अशब्दादिमत वो अशब्दादिमत्वात् अव्ययम यानि न वेती न क्षीयते ये शब्दादि से रहित होने के कारण विकार को प्राप्त नहीं करता विकारी नहीं है निर्विकार है निर्विकार होने से ध्रुव नित्य है इसे बताने के लिए आगे कहते हैं अतएव अतयव है अर्थ है अव्ययत्वाद्यय होने से ही अतएव नित्यम ब्रह्म निर्विकार होने से नित्य है व्यतिरक मुख से निर्विकार होने से नित्य है इस बात को सिद्ध किया जा रहा है अनवय मुख से पहले बताया कि निर्विकार जो होगा वो नित्य होगा और व्यतिरिक्त मुख्य कहते हैं कि यदि वेती तद अनित्यम, तो जो वेती अने विकारी हैं वह अनित्य हैं विकारी हैं आकाश आदि जगत शब्दादिमत होने से विकारी और विकारी होने से अनित्य है इनका नाश होता है जन्म भी होता है विनाश भी होता है सारे विकार है और इदंतु न वेती अरे ब्रह्म तो न वेती यानी अव्यय है निर्विकार हैं अत नित्यम इतः नित्यम वो न वेती अत यानी अव्ययत्व नित्यम इस प्रकार ये पूर्वार्थ की व्याख्या एक प्रकार से हो गई शब्दादि से रहित होने से अव्यय और अव्यय होने से नित्य है ये बता अगंधवच यत यहाँ तक की व्याख्या हुई अब में ही जो नित्यता है ब्रह्म की और उसको सिद्ध करने के लिए तो हेतु हे और अव्यत्व को सिद्ध करने के लिए अशब्दादिवत्व हेतु हे तो। अब ये हे अव्यत्व हेतु से ब्रह्म में जो नित्यत्व तो बताया गया उस नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए मात्र निर्विकारत्व तो एक ही हेतु है ऐसा नहीं कार्य कारण वैलक्षण्य हेतु से भी ब्रह्म का नित्यत्व सिद्ध तो होता है इसलिए उत्तरार्ध में अनादि अनंतम ये विशेषण भी ब्रह्म के नित्यत्व तो को सिद्ध करने के लिए श्रुति ने दिया है ये भाषकर भगवान कह रहे हैं कि इतश्च इसमें इतः शब्द का वक्षमान हेतु तो वक्षमान हेतु से भी इतस्य का अर्थ निकलेगा ब्रह्म का नित्यत्व सिद्ध होता है जैसे हेतु से ब्रह्म का नित्यत्व सिद्ध हुआ ऐसे वक्षमान हेतु से भी ब्रह्म का नित्यत्व सिद्ध होता है वो वक्षमान हेतु क्या है तो अनादि अनंतम ये इसमें अनादि शब्द की पहले व्याख्या करते हैं तो इत नित्यम के बाद में अनादि ये हेतु है नित्यता का साधक और एक अनंत हेतु है तो अनादि पद का पद की उत्पत्ति बताते हैं विग्रह करते हैं कि अविद्यमानः आदि ही कारणम अस्य तद इदम अनादि तो अविद्यमान है आदि यानी कारण जिस वस्तु का उस वस्तु को कहा जाता है अनादि जैसे जिस व्यक्ति का पुत्र नहीं है उसे अपुत्र कहा जाता है ऐसे जिसका आदि यानी कारण नहीं है उसे कहा जाएगा अनादि आदि रहित कारण रहित का मतलब कारण युक्त तो होता है कार्य और कारण रहित होता है वो कार्य नहीं होता कार्य से विलक्षण विदितात अन्यत ये अनादि से बताया गया विदित यानी कार्य उससे अन्यत है कार्य विलक्षण है तो अविद्यमान आदि कारणम अस्य तद इदम अनादि अनादि कहा जाएगा और यदि आदिमत जो आदिमत होता है तत् कार्यवात्नी सकारण होने से कार्य हुआ और कार्य होने से अनित्यम तो कार्यवाद अनित्यम कारणे प्रलीयते यथा पृथ्वी आदि तो जो कार्य है वह अपने कारण में लीन होता है जैसे पृथ्वी अपनी अपने कारण जल में लीन होती है जल अपने कारण तेज में तेज अपने कारण वायु में वायु आकाश में आकाश अव्यक्त और ईदम सर्व कारण इदम् यानी प्रकृत ब्रह्म ये तो किसी का भी कार्य नहीं है सबका विवर्त उपादान कारण है इसलिए सर्व कारण अकार्यम वो तो कार्य रूप नहीं है विलक्षण है इसलिए अकार्यवाद नित्यम तो कार्य रूप न होने से नित्य है जैसे अव्यय होने से नित्य है ऐसे अकार्य रूप होने से भी नित्य हैं विलक्षण होने से भी नित्य हैं न तस् कारण अस्थि ते ब्रह्मण ब्रह्म का कोई कारण है नहीं यस्मिन येत प्रलियत। प्रलीयते हैं कि प्रलियेत हैं ते में एककार की मात्रा न होकर के ए पर होगी तो और उचित प्रलिये ते जिसमें लीन हो जाए ब्रह्म जिसमें लीन हो जाए तो प्रलिये ते में जो तकार पे एक की मात्रा है वो एक पर होनी चाहिए और त तो पूरा होना चाहिए आकार उसमें प्रलिये त यानी यस्मिन प्रलियत जिसमें ब्रह्म लीन हो जाए ऐसा कोई ना कोई ब्रह्म का कारण होना चाहिए वो कोई कारण है नहीं तो किसमें लीन होगा फिर नहीं हो सकता किसी में यह अर्थ है तो कार्य का कारण में लय होता है तो ब्रह्म का कोई कारण हो तो उसमें लीन हो जाए तो ब्रह्म का तो कोई कारण ही नहीं है तो लीन नहीं हो सकता का मतलब नष्ट नहीं हो सकता तो नित्य रहेगा तो ईदंतु हा ये हो गया आगे हैं इस प्रकार ये अनादि पद की व्याख्या हो गई अब अनंत पद की व्याख्या करते हैं तथा अनंतम यानी जैसा अनादि है ब्रह्म विलक्षण है ऐसे अनंत भी है कारण विलक्षण भी है अनंत का अब ये अनंत पद की व्याख्या करते हैं अविद्यमान अंत और बीच में अंत शब्द का अर्थ कर रहे कार्यम तो अविद्यमान अंत यानी कार्यम अस्य तद अनंतम का अर्थ निकलेगा जिसका कोई कारण नहीं है तो ब्रह्म का वस्तुतः तो कोई कारण भी कारण तो है ही नहीं कार्य भी नहीं है दूसरी कोई वस्तु ब्रह्म के तरह सत्तावती हो तब तो कार्य बने वो तो ब्रह्म का तो जैसा अस्तित्व है सत्व है ऐसा सत्व पारमार्थिक सत्व किसी अन्य वस्तु का ही नहीं जो ब्रह्म का कार्य बन सके ब्रह्म तो अद्वितीय है अजातवाद है वो अकेला है अद्वितीय है इस समय भी भ्रांति से जगतरूपी कार्य की प्रती जिस समय हो रही है उस समय भी ब्रह्म अद्वितीय ही है इसलिए उस, उसका कोई कार्य भी नहीं है तो अविद्यमान अंत यानी कार्यम अस्य अनंतम तो जिसका कोई कार्य नहीं है उसे अनंत कहते हैं तो ब्रह्म का भी कोई कार्य नहीं है ब्रह्म की तरह समसत्ताक कोई कार्य ब्रह्म का नहीं है जो है वो माइक है तो वो प्रातिभाषिक है एक प्रकार से वो कार्य होता ही नहीं है रज्जु का सर्प कार्य थोड़ा ही है हा अनिर्वचनीय है तो अविद्यमो अंत कार्यम अस्य अनंतम अब आगे ये कहते हैं कि ये अनंत पद क्यों जोड़ना पड़ा इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं उदाहरण से ब्रह्म की नित्यता को सिद्ध करने के लिए ये अनंत विशेषण इसलिए जोड़ना पड़ता है कि यथा कदल्यादेह फलादी कार्य उत्पादने नी अनित्यत्व न च तथापि अंतवत्व ब्रह्मणु अटोपि नित्यम कहते हैं जैसे कदली आदि यानी केले के पेड़ आदि अपने फल केले आदि को उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं यानी अनित्यत्व तो है उनमें विनाशित्व रूप ऐसे ब्रह्म कोई कार्य होगा तो कदलियादि पेड़ जैसे कार्य को उत्पन्न करके नष्ट होते हैं ऐसे ब्रह्म भी कदल्यादि पेड़ के तरह अपना कार्य उत्पन्न करके नष्ट होता है इस प्रकार की आशंका का अवकाश न रहे इसलिए ब्रह्म को श्रुति ने अनंत बताया कि उसका कोई कार्य भी नहीं है कोई कार्य हो तब तो उसको उत्पन्न करके कदल आदि के तरह विनाश की आशंका होगी उसका कोई कार्य ही नहीं है इसलिए कदल आदि के तरह अंत की यानी अनित्यत्व की शंका भी ब्रह्म के नहीं की जा सकती ये अनंत पद बता रहा है हाँ वो उसमें है व्या व्यावहारिक कारणत्व बताया जा रहा है माया के तरह परिणामी उपादान कारण तो नहीं है विवर्त उपादान कारण है और विवर्त उपादान कारण वह उसमें कोई भी विवर्त उपादान कारण का होता है अधिष्ठान और अधिष्ठान का अर्थ भाषाकार भगवान ने बताया कि अध्यस्त वस्तु के किसी भी प्रकार के गुण दोषों से वह दूषित नहीं होता वास्तविक उसका अधिष्ठान का अध्यस्त के साथ संपर्क न होने से समसत्ताक पदार्थों में संबंध होता है पर दी, पर दी. का, काल्पनिक कारण कार्य कारण भाव है उसमें कार्य कारण की कल्पना है वस्तुतः नहीं है तो कार्य कदल्यादे फला कार्योत्पादने दृष्ट न तथापि अंतत्व ब्रह्मणो अटि नित्यम इसलिए भी ब्रह्म नित्य है तो अनादि अनंतम इस पद की व्याख्या हो गई अब महत परम इसकी व्याख्या की जा रही है कि महतो यानी महतत्वात बुद्ध्याख्यात परम यानि विलक्षण तो ब्रह्म महत तत्व नामक बुद्धि नामक जो महतत्व है उससे भी पर है यानी विलक्षण है तो वो तो एक प्रकार से अनित्य प्रकाश है बुद्धि और ये नित्य क्या नाम ब्रह्म उससे विलक्षण है का अर्थ है नित्य विज्ञप्ति स्वरूप है तो नित्य विज्ञप्ति स्वरूपत्वा स्वरूपत्वात् तो सर्वसाक्षी है बुद्धि तो अपने विषय का मात्र प्रकाशक बनती है जिस विषय का हर बुद्धि का परिणाम होता है उसी का आवरण भंग होता है और चिदाभास उसे प्रकाशित करता है लेकिन ब्रह्म तो उस वृत्ति को भी प्रकाशित करता है अपनी विषय की अवभाषक जो वृत्ति है वह प्रकाश नहीं है वह अपने साक्षी से जानी जा रही है उस बुद्धिवृत्ति का भी अवभाषक यह नित्य विज्ञप्ति स्वरूप ब्रह्म होने से वो बुद्धि का भी अवभाषक है वो सर्वाभासक है तस्य भाषा सर्वमिदम विभाती है वास्तविक प्रकाश तो वही है चेतन और उसी के प्रकाश से बुद्धिवृत्ति भी प्रकाशित हो करके अपने विषयों को प्रकाशित कर रही है इसलिए मनोसो मनो यत है ना? यन मनसान मनुते ये नाहूर मनोमतम तो वह बुद्धिवृत्ति अपने विषय की अवभासक अवभाषकतया हमें भासती है उसके अवभासक चेतन पर दृष्टि न पहुंचने से वस्तुतः वह चेतन यदि इसे अवभाषित करके इसे अपने विषय का अवभासन करने का सामर्थ्य न दे स्वसनिधि से तो बुद्धिवृत्ति में सामर्थ्य नहीं है कि वह प्रकाशित करे वो स्वयं प्रकाशित होने का सामर्थ्य जिसमें नहीं है अपना ही अवभास करने का वो दूसरों को अवभाषित क्या कर पाएगी वो ब्रह्म स्वयं भांत है और उसके पश्चात ही जितना भी भाषित होने वाला जगत है वो भाषित होता है तमें वो भानतम अनुभाति सर्वम इसलिए वो सर्वावभाषक है सर्वसाक्षी है और वो अनेक नहीं है एक ही है इसलिए एक वचन है महत्व परम ये शब्द बता रहा है कि वो सर्वावभाषक है चेतन है तो सर्व साक्षी ही क्यों तो कहते हैं सर्वभूतात्मत्वात् ब्रह्म तो ब्रह्म सर्व साक्षी इसलिए कि वो सभी अध्यस्त वस्तुओं की आत्मा है यानी सत्तास्पूर्ति प्रदायक है सर्वभूत शब्द से लेना समस्त अध्यस्त वस्तु और उनकी आत्मा का अर्थ है उन्हें सत्तास्पूर्ति प्राप्त कराने वाला है आत्मलाभ कराने वाला है इसलिए छांदोग्य में कहा गया एत आत्मीम इदम सर्वम क्या सदायतना क्या ओ शुरुआत क्या है ये इमा सर्वा प्रजा सन्मूला सदाएतना सत्प्रतिष्ठा तो इमा सर्वा प्रजा शब्द से सर्वभूतों को लिया जा रहा है यहाँ सर्वभूत शब्द से जिसको कह रहे हैं वहां पर ईमा सर्वा प्रजा शब्द से कहा ईमा सर्वा प्रजा सन्मूला सत है ब्रह्म और सदातना सत प्रतिष्ठा का अर्थ है सत से ही इन्हें सत्ता स्फूर्ति प्राप्त हो रही है सत में ही ये कल्पित है और सत ही इन्हें आत्मलाभ करा रहा है तो ये सर्वात्मा है का अर्थ है सबको सत्ता स्पूर्ति देने वाला है इसी की सत्ता से बाकी सब सत्तावान है इसी के प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है इसको छोड़े तो न किसी की सत्ता है न किसी का कोई अवभाष है इसलिए ब्रह्म ही सर्व साक्षी है ये कहा सर्वभूतात्मत्वात यानी सबको सत्ता स्पूर्ति देने वाला होने के कारण ब्रह्म सर्व साक्षी है ये महत परम शब्द से बताया गया नित्य विज्ञप्ति स्वरूप ब्रह्म सर्व साक्षी है अब महत परम के बाद में एक पद आता है ध्रुवम उस ध्रुवम की व्याख्या करते हैं ध्रुव कूटस्थम कूटस्थम ध्रुव है कूटस्थम अरे विशेषण है पूर्वार्ध में जो नित्यम पद था ना उसका इसलिए ध्रुवम का अन्वय उसके साथ करके कूटस्थम नित्यम यह अर्थ निकलेगा कूटस्थ नित्य का अर्थ है निरपेक्ष नित्य है तो जैसे पृथ्वी आदि सापेक्ष नित्य है ऐसा सापेक्ष नित्य नहीं है ये ध्रुव विशेषण बताएगा नहीं तो पृथ्वी आदि की अपेक्षा जलादि में भी नित्यत्व है वो सापेक्ष नित्यत्व है तो नित्य शब्द से कोई ब्रह्म में भी पृथ्वी आदि के तरह सापेक्ष नित्यत्व न समझे इसके लिए ध्रुव में विशेषण हुआ इस अभिप्राय से कहते हैं न पृथ्वी आदिवत आपेक्षिक नित्यत्व तद एवं भूतम ब्रह्म आत्मा निचाय नीचा अर्थ करते अवगम्य अवगति है अनुभूति तो तम आत्मान यानि आत्मा अनुभूय इस प्रकार के निरपेक्ष नित्य सर्वसाक्षी ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव करके मृत्यु मुखात प्रमुच का अर्थ करते हैं मृत्युगोचरात अविद्या काम कर्म लक्षणात तो अविद्या काम कर्म रूप जो मृत्युमुख है यानी जन्म मरण का कारण है उससे प्रमुचते उससे रहित हो जाता ये सब है जब तक बुद्धि के साथ आविद्यक तादात में अध्यास रहेगा तभी तक अविद्या काम कर्म से घिरा हुआ रहता और ये अध्यास निकल गया तो फिर काम कर्म भी अध्यास के कार्य निकल जाता है और अध्यास निवृत्त तो होता है ब्रह्मत्म तो साक्षात्कार से इसलिए कारणाभाव कार्याव के अनुसार फिर काम कर्म भी नहीं रहते सोलहवे मंत्र की चर्चा हम लोग कल करते हैं